नोशो टॉक महावीर मेरी दृष्टि में नंबर वन मैं महावीर का अनुयायी तो नहीं का और मेरी दृष्टि में अनुयायी कभी भी नहीं समझ पाता और दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं साधारणता या तो कोई अनुयायी होता है और या कोई विरोधी होता है न अनुयायी समझ पाता है न विरोधी समझ पाता है एक और रास्ता भी है प्रेम जिसके अतिरिक्त हम और किसी रास्ते से कभी किसी को समझ ही नहीं पाते और को एक कठिनाई है कि वो एक से बढ़ जाता है और विरोधी को भी ये कठिनाई है कि वो विरोध में बढ़ जाता है सिर्फ प्रेमी को एक मुक्ति है प्रेम को बंधने का कोई कारण नहीं और जो प्रेम बांधता हो वो प्रेम ही नहीं तो महावीर से प्रेम करने में महावीर से बंधना नहीं होता महावीर से प्रेम करते हुए बुद्ध को कृष्ण को क्राइस्ट को प्रेम किया था क्योंकि जिस चीज को हम महावीर में प्रेम करते हैं और हजार हजार लोगों में उनकी तरह प्रगट हुई महावीर को थोड़े ही प्रेम करते हैं वो जो शरीर है वर्तमान का, वो जो जन्म तिथियों में बंधी हुई एक इतिहास रेखा है एक दिन पैदा होना और एक दिन मर जाना उसे तो प्रेम नहीं करते प्रेम करते हैं इस व्यक्ति को के दिए में प्रगट हुई वो दिया कौन था ये अर्थ की बात है बहुत बहुत दिनों में वो ज्योति प्रकट हुई जो ज्योति को प्रेम करेगा वो दिए से नहीं बनेगा और जो दिए से बंधेगा उसे ज्योति का कभी पता नहीं होगा तो क्योंकि दिए से जो बंध रहा है निश्चित है कि इसे ज्योति का पता नहीं चला जिसे ज्योति का पता चल जाए उसे दीए की याद भी रहे उसे दिया दिखाई भी पड़ेगा जिस ज्योति दिख जाए वो तो दियों को भूल जाए इसलिए जो दियों को याद रखे हैं वही ज्योति नहीं दिखती और जो ज्योति को प्रेम करेगा वो उस ज्योति को उस ज्योति को थोड़ी ही प्रेम करेगा वो जो ज्योति में है जो एक ज्योति में दिख जाएगा तो कहीं भी जोती है वहीं दिख है सूरज में थी, घर में जमने वाली छोटे से जीओ में थी संतारों में थी आग में जहां कहीं भी जोती है वहीं दिख है लेकिन अनुयाई व्यक्तियों से बंधे हैं विरोधी व्यक्तियों से बंधे प्रेमी घर को व्यक्ति से बंधने की कोई जरूरत नहीं तो मैं प्रेमी हूं और उसकी मेरा कोई बंधन नहीं रहना आगे और बंधन न हो तो ही समझ हो सकती है अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ये भी ध्यान में रखना जरूरी है महावीर को चर्चा के लिए कैसे बहाना है जिससे खूटी होती है कपड़ा टांगना प्रयोजन होता है खूटी कोई भी काम देता महावीर भी काम दे सकते हैं ज्योति के स्मरण बुद्ध की कृष्ण भी प्राइस किसी भी खेती से काम दिया जा सकता स्मरण इस, इस ज्योति का जो हमारे दीये में भी जन सकती इस स्मरण में महान मानता हूं अनुकरण और स्मरण भी महावीर का जब हम करते हैं तो भी महावीर का स्मरण नहीं है वो स्मरण है उस तत्व का जो महावीर में प्रगट हुआ और उस तत्व का स्मरण आ जाए तो तत्काल स्मरण आत्मस्मरण बन जाता है और वही सार्थक है जो आत्मस्मरण की तरफ ले जाए, लेकिन महावीर की पूजा से ये नहीं होता पूजा से आत्मस्मरण नहीं आता बड़ी की बात है पूजा आत्मविस्मरण का उपाय जो अपने को भूलना चाहते हैं जो पूजा में लग जाते हैं उनके लिए भी महावीर खुशी का काम देखते हैं बुद्ध कृष्ण सब खुदी का काम देखते हैं जिसे अपने को भूलना है वो अपने भूलने का वस्त्र उनकी खुटी पे टांग देता है अनुम वक्त, अंधे अनुकरण करने वाले हाँ भी महावीर बुद्ध कृष्ण की खूबियों का उपयोग कर रहे हैं मरण के लिए पूजा प्रार्थना अर्चन सब विस्मरण स्मरण बहुत और बात है स्मरण का अर्थ है कि हम महावीर में उस सार को खोज पाएं, देख पाएं किसी में भी कहीं पे भी उस सार में जुट जाए उसकी एक झलक मिल जाए उसका एक स्मरण हो जाए कि ऐसा भी हुआ है ऐसा भी किसी व्यक्ति में होता है ऐसा भी संभव है ये संभावना का बोध तत्काल हमें अपने प्रति जगा देगा कि जो किसी एक में संभव है जो एक मनुष्य में संभव है वो फिर मेरी संभावना क्यों न बने और तभी पूजा में ले जाएंगे बल्कि एक अंतर पिया एक इनर सफरी में कर जाएंगे जैसे जमे हुए दिये को देखकर बोधा हुआ दिया एक में पीड़ा में उगर गया और उसे लगे कि मैं व्यर्थ हूं मैं सिर्फ नाम मात्र को दिया हूं क्योंकि वो ज्योति कहा प्रकाश सिर्फ अवसर हूं अभी जिसमें ज्योति प्रकट हो सकती है इतनी ही नहीं लेकिन मुझे ये दीयों के बीच बुझा हुआ दिया रखा रहे तो उसे झा देना पता चीना तो करोड़ बुझे हुए दिये के बीच में भी जो स्मरण नहीं आ सकता है। वो एक जले हुए दिए के निकट आ सकता है महावीर या बुद्ध या कृष्ण का मेरे लिए इससे समय का कोई प्रयोजन नहीं कि ये जले हुए दिए और उनका ख्याल और उनके जले हुए दिए की ज्योति की लपथ एक बार भी हमारी आंखों में कौन सा तो हम फिर वही आत्म नहीं हो सकेंगे जो हम कल तक थे कि हमारी एक नई संभावना का द्वार खुल था जो हमें पता ही नहीं था कि हम हो सकते हैं उसकी प्यास जुट गई ये प्यास जिग जाए तो कोई भी बहाना बनता हो इससे कोई प्रयोजन नहीं मैं महावीर को भी बहाना बनाऊंगा कृष्ण को भी क्राइस्ट को भी बुद्ध को भी लाओस्य होगी हमने बहुत तरह के लोग और कई बार ऐसा होता है कि जिसे लाउस्य में ज्योति दिख सकती है उसे हो सकता है बुद्ध में ज्योति ना दिखे और यह भी हो सकता है कि जिसे महावीर में ज्योति दिख सकती है उसे लाओसे में ज्योति ना दिखे एक बार अपने में ज्योति दिख जाए तब तो लाउस से बुद्धि का मामला ही नहीं तब तो सड़क से चलते हुए साधारण आदमी में भी ज्योति दिखने लगती है तब तो फिर ऐसा आदमी नहीं दिखता जितनी ज्योति न हो तब तो आदमी बहुत दूर की बात है पशु पक्षी में भी वही ज्योति दिखने लगती तो दुछ दुछ दिखती है पशु पक्षी भी बहुत दूर की बात है पत्थर में भी वो ज्योति दिखने लगती है एक बार अपने में दिख जाए तब तो सब में दिखने लगती है लेकिन जब तक साइन में नहीं दिखी तब तक, तक जरूरी नहीं कि सभी लोगों को महावीर में ज्योति दिखे उसके कारण व्यक्ति व्यक्ति के देखने के ढंग में भेद और व्यक्ति व्यक्ति के ग्राहकता में भेद और व्यक्ति व्यक्ति के रुझान और रुचि में भेद है एक सुन्दर ज्योति जरूरी नहीं सभी को सुंदर मालूम पर मजनू को पकड़ लिया था उसके गांव के सम्राट और मजनू की पीड़ा की खबरें उस तक पहुंची थी उसका रात देर तक वृक्षों के नीचे रोना और चिल्ला उसकी आंखों से बहते हुए आंसू गांव भर में उसकी, उसकी चर्चा सम्राट ने दया करके उसे बुला लिया और कहा कि तू पागल हो गया लैला को मैंने भी देखा ऐसा क्या है बहुत साधारण उससे सुंदर लड़कियों के लिए इंतजाम कर दी जैसे लड़कियां बुला ली थी कतार लग रहा हरिद्वार के सामने कि देख। की देख नगर की सुंदरतम तो लड़कियां वहां पर थी राजा का निमंत्रण था लेकिन मजू ने देखा तक ने। और मुझे खूब रोकने लगा उसने लगा, उतने लगा। आप समझे लैला को देखने के लिए मजनू की आंख अब आंख आपके पास नहीं तो हो सकता है लैला आपको साधारण देखिए लैला में नहीं देख सकता हूं असाधारण मैं मजनू मजनू की आंख लैला को पैदा करती है आविष्कार करती है उद्घाटन करती है यानी लैला लेने के लिए एक मजनू चाहिए तो लैला लैला भी नहीं है उसका पता भी नहीं चलता उसका अविष्कार भी नहीं होता और एक एक व्यक्ति में दुनिया की भेद इसलिए दुनिया में इतने तीर्थंकर इतने अवतार इतने गुरु और इसलिए ऐसा हो सकता है कि बुद्ध और महावीर जैसे व्यक्ति एक ही गांव में एक ही दिन ठहरे और गुजरे हो एक ही इलाके में वर्ष वर्ष घूमे हों फिर भी गांव में किन्हीं को बुद्ध दिखाई पड़े हो किन्हीं को महावीर दिखाई पड़े हो और किन्हीं को दानव दानना दिखाई पड़े तो जब मैं कुछ देखता हूं, तो जो जो है दिखाई पड़ रहा है वही महत्वपूर्ण नहीं है मेरे पास देखने की एक एक विशिष्ट दृष्टि और प्रत्येक व्यक्ति की अलग है किसी को महावीर न वो ज्योति दिखाई पड़ सकती है और तब उस बिचारी की मजबूरी हो सकता है वो कहे कि बुद्ध में कुछ भी है और वो कहे जीसस ने क्या मोहम्मद ने क्या लेकिन उसकी ना समझे वो जरा जल्दी करता है वो बहुत सहानुभूतिपूर्ण नहीं मालूम हो रहा वो समझ नहीं रहा है और जब कोई उससे कहेगा कि महावीर में कुछ भी नहीं तो क्रोश से भर जाएगा अब भी कोई नहीं समझ पा रहा है कि जब मैं कहता हूं कि जीतस में कुछ नहीं दिखाई पाता हो सकता है कि किसी को महावीर में कुछ देने पड़े महावीर में जो है उसे देखने के लिए विशेषता चाहिए हर हाँ जमीन पर भिन्न दिन भिन्न तरह के लोग बहुत भिन्न भिन्न तरह के लोग कोई उनकी जातियां बनाना भी मुश्किल है इतनी भिन्नता रहते हैं लेकिन एक बार दिख जाए सोन तब सब भिन्नताएं खो जाती सब भिन्नताएं दियों की भिन्नताएं हैं ज्योति की भिन्नता नहीं है ये भिन्न भिन्न बहुत बहुत आकार के हैं बहुत बहुत रूप के बहुत बहुत रंगों के बहुत बहुत कारीगरों ने उन्हें बनाया है बहुत बहुत उनके सरस्ता है उनके निर्माता है तो हो सकता है कि जिसने एक ही तरह का दिया देखा और दूसरे तरह के दिए को देख कर कहने लगे ये कैसा दिया ऐसा दिया होता कि नहीं लेकिन जिसने एक बार ज्योति देख ली चाहे कोई भी रूप हो चाहे कोई भी आकार हो इसमें एक बार ज्योति देख ली दूसरी किसी भी किसी आकार की ज्योति को देखकर वो यूं कह सकेगा ये कैसी ज्योति तो क्योंकि ज्योतिर्मय का जो अनुभव है वो आकार का अनुभव नहीं और दीये का जो अनुभव वो आकार का अनुभव है ज्योतिर्मय का अनुभव निराकार का अनुभव दिया एक जड़ है पदार्थ ठहरा हुआ रुका हुआ है ज्योति एक चेतन है एक शक्ति जीवंत भागी हुई दिया रखा हुआ ज्योति जा रही है और कभी शांति है कि ज्योति सदाऊपर की तरफ जा रही है कोई भी उपाय करो दियो को कैसा ही रखो आरा की तुरक्षा की ऊंचा की नीचा छोटा कि बड़ा उस आकार का के एक आकार ज्योति है कि बस भागी जा रही है ऊपर को कैसी भी ज्योति है भागी जा रही है ऊपर को निराकार का अनुभव है ज्योति और ऊर्द्व गमन का सतत ऊपर और ऊपर का और कितनी जल्दी ज्योति का आकार खो जाता है देख नहीं पाते देख भी नहीं पाते कि आकार खो जाता है पहचान भी नहीं पाते, पाते आकार खो जाते हैं ज्योति कितनी जल्दी छोटा सा आकार लेती है फिर निराकार में हो जाती फिर खोजने को ले जाओ मिलने की नहीं अभी अभी थी और अब नहीं लेकिन ऐसा कहीं हो सकता है कि जो था वो अब ना हो जाए तो ज्योति एक मिलन आकार और निराकार का प्रतिपल आकार निराकार में जा रहा है हम आकार तक जोत पाए तो भी हम अभी ज्योति बने क्योंकि वो जो आकार से पार संक्रमण हो रहा है निराकार जो है और इसलिए तो हो जाता है कि दियों को पहचानने वाले ज्योतियों के संबंध में झगड़ा करते रहते और दियों को पकड़ने वाले ज्योतियों के नाम पर पंथ और संप्रदाय बना लेते और ज्योति से दिये का क्या संबंध है ज्योति से, से दिए संगति भी क्या है दिया सिर्फ एक अवसर था जहां ज्योति गति और वो जो ज्योति जो का आकार दिखा था वो भी सिर्फ एक अवसर था जहां से ज्योति निर्दार में गई थी वर्धमान तो दिया महावीर ज्योति सिद्धार्थ तो दिया है बुद्ध ज्योति जीसस तो दिया क्राइस्ट ज्योति लेकिन हम जीवों को पकड़ लेते और महावीर के संबंध में को उससे सुनमें वर्धमान के संबंध में कोटने लगते भूल हो गई और वर्धमान को जो पकड़ लेगा वो महावीर को कभी नहीं जान सकेगा सिद्धार्थ को जो पकड़ लेगा उससे बुद्ध से कभी पहचान ही नहीं होगी और जीसस को मरियम के बेटे को जिसने पहचाना वो क्राइस्ट के परमात्मा के बेटे को कभी नहीं पहचान पाएगा उससे क्या संबंध है उन्होंने बात किया तो तो दोनों कोई और को इकट्ठा कर रखा है जीजस घायी वर्धमान मावी गौतम बुद्ध और ज्योति और ज्योति का हमें कोई पता नहीं जिये हम पकड़े मेरा जियो से कोई चंबल नहीं कोई अर्थ ही नहीं देखता हूं उन्होंने तो फिर जिये बहन हो गए उसकी चिंता हमें नहीं करने चाहिए दिए हम सब ज्योति हम हो सकते हैं जो हम अब नहीं ज्योति की चिंता करनी चाहिए इधर महावीर को निमित्त बनाकर ज्योति का विचार करेंगे जिनको महावीर की तरफ से ही ज्योति पहचान ना सकती है अच्छा है वहीं से पहचान आ सकती है जिनको नहीं आ सकती उनको कुछ और निमित्त बनाया जा सकता सब निमित्त काम दे सकते हैं बहुत विशिष्ट है से महादेव था इसलिए सोचना तो बहुत जरूरी है उनका लेकिन तो विशिष्ट किसी दूसरे की तुलना में नहीं आमतौर से हम ऐसा ही सोचते हैं जिसे कहते हैं कोई व्यक्ति विशिष्ट है तो हम पूछते हैं कि जब मैं कहता हूं बहुत विशिष्ट है महावीर तो मैं ये नहीं कहता हूं कि बुद्ध से कि मोहम्मद से तुलना में नहीं कह रहा हूं बहुत विशिष्ट है इस अर्थ में जो घटना घटी उससे वो जो घटना घटी उनके जोपुर में होने की घटनाओं निराकार में थी हो जाने की घटना है उससे विशिष्ट उस अर्थ में जीस विशिष्ट थे मोहम्मद विशिष्ट थे विशिष्ट उस अर्थ में वही विशिष्ट है जो आकार को खोकर निराकार नहीं चला वही है विशिष्टता हम अविशिष्ट थे हम साधारण साधारण इस अर्थ में कि वो भी नहीं दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं साधारण और असाधारण साधारण से मेरा मतलब है जो भी सिर्फ दिया है जो भी बन सकते हैं साधारण असाधारण का अवसर है मौका है बीज है और असाधारण वो है कि जो कि बन गया और गया वहां उस घर की तरफ जहां पहुंच के शांति है जहां आनंद है जहां खोद का और उपलब्धांत इतनी विशिष्ट जमना कह रहा हूं तो मेरा मतलब यह नहीं कि किसी से विशिष्ट जमना कह रहा हूं तो मेरा मतलब है साधारण नहीं असाधारण हम सब साधारण हैं और हम सब असाधारण हो सकते हैं और जब तक हम साधारण हैं तब तक हम साधारण के बीच में भी साधारण असाधारण के जो बेट खड़े करते हैं वो एकदम नासमझीते साधारण बस साधारण ही है वो चपरासी है कि राष्ट्रपति से कोई फर्क नहीं पड़ता ये साधारण के ही दो रूप है चपरासी पहली थी तो राष्ट्रपति आती थी क्या भी चढ़ता जाए राष्ट्रपति हो जाए राष्ट्रपति उतरता है क्या चपरासी हो जाए चपरासी चढ़ जाते हैं राष्ट्रपति उतरा केंद्रों में काम चलता ही पर है ये एक सारा खेल साधारण की पीढ़ी पर साधारण की सीढ़ी पर सभी साधारण चाहे किसी भी पैरदान कर खड़े हो किसी भी सीढ़ी पर खड़े हो नंबर एक की नंबर हजार की कि नंबर तीन से कोई फर्क नहीं पड़ता एक सीढ़ी साधारण की और इस साधारण की सीढ़ी से जो छलांग लगा जाते वे असाधारण पहुं में पहुंचाते असाधारण की कोई सीढ़ी नहीं इसलिए असाधारण दो व्यक्तियों के नीचे ऊपर कोई नहीं होता तो पूछते हैं कि बुद्ध उनके की महावीर कृष्ण ईचे की तो क्राइस्टी साधारण की सीढ़ी के गणित से असाधारण लोगों को सोचने चल पाए और ऐसे पागल भी हैं कि किताबें भी लिखते हैं कि कौन किससे ऊंचा और उन्हें पता नहीं कि ऊंचा और नीचे का जो ख्याल है वो साधारण दुनिया का ख्याल असाधारण ऊंचा और नीचा नहीं होता असल में जो ऊंचे नीचे की दुनिया के बाहर चला जाता है वही असाधारण है। तो वही कैसी टॉल के कबीर कहा कि मानक कहा ऐसी किताबें हैं और ऐसे नक्शे बुलाये हैं लोगों ने कि कौन किस सीढ़ी पर तो खड़ा है वहां भी कि कौन आ गए कौन पीछे कौन किस खंड में पहुंच गया वो साधारण लोगों की दुनिया है और साधारण लोगों के ख्याल वो वहां भी वही सोच रहे वहां कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है असल में ऊंचा और नीचा जहां तक है वहां तक दिया है बड़ा और छोटा जहां तक है वहां तक दिया है, है। जो भी बड़ी और छोटी होती नहीं ज्योति या तो ज्योति होती है या नहीं होती ज्योति बड़ी और छोटी का क्या मतलब और निराकार में खो की क्षमता छोटी ज्योति की उतनी हुई है जितनी बड़ी से बड़ी ज्योति और निराकार में खोजाना ही असाधारण हो जाना तो छोटी ज्योति कौन बड़ी ज्योति कौन छोटी ज्योति धीरे धीरे खोती है बड़ी ज्योति जल्दी खो जाती है वो तो वैसी ही भूल है इसे थोड़ा समझ लेना ऐसी धोखा है हजारों साल तक ऐसा समझा जाता था कि खरन एक मकान की छत पर फड़े हो जाए और एक बड़ा पत्थर गिराएं और एक छोटा पत्थर एक सांप तो बड़ा पत्थर जमीन पर तो पहले पहुंचेगा, छोटा पत्थर पीते हजारों साल तक निशान था किसी ने गिराकर देखा नहीं था तो क्योंकि बात इतनी साफ सीधी मालूम पड़ती थी और उचित और तरफ कि कोई ये कहता भी होगा कि चलो जरा पत्थर गिरा कर देखे तो लोग कहते पागल हो इसमें भी कोई सोचने की बात बड़ा पत्थर पहले गिरेगा बड़ा मास ज्यादा मास छोटा पत्थर छोटा सा पीछे गिरेगा बड़ा पत्थर जल्दी आएगा छोटा पत्थर धीरे आएगा यह दिनों में पता नहीं था कि बड़ा पत्थर और छोटा पत्थर का सवाल नहीं है गिरने सवाल है ग्रेजुटेशन का सवाल है जमीन की कसिप का और वो कशिज दोनों को बराबर काम कर रही छोटे बड़े का उस कशिज के लिए दे, दे, दे नहीं। तो जो पहली दफा एक आदमी ने चढ़ के पिछा के ताबर पर और गिरा के देखा वो आदमी रहा हो गए तो गिरा के देखे दो पत्थर छोटे और बड़े और जब दोनों पत्थर सांस गए तो वो खुद ही चौंका उसको भी विश्वास का हो वैसा होगा बार बार गिरा के देखे कि पक्का हो गया नहीं तो लोग कहेंगे कि पागल ऐसा कहीं हो सकता है और जब दौड़ कर उसने विश्वविद्यालय में खबर दी जिसका वो अध्यापक था तो अध्यापकों ने कहा कि ऐसा कभी नहीं है छोटा और बड़ा पत्थर सांस रह छोटा पत्थर छोटा है बड़ा पत्थर बड़ा है बड़ा पहले गिरेगा छोटा पीछे गिरेगा और उन्होंने जाने से इंकार किया पंडित सबसे ज्यादा जड़ होते अध्यापक थे विश्वविद्यालय के पंडित थे उन्होंने कहा नहीं सकते जाने जरूरत है देने कौन फिर भी बड़ा मुश्किल प्राप्त करके वो ले गया और जब पंडितों ने देखा कि बराबर दोनों सांस गए, तो उन्होंने कहा इसमें जरूर को इजाजा होते थे या शैतान का कोई हाथ होने का इस उदाहरण को मैं यकीन कह की जमीन में एक ग्रेविटेशन है एक कथित एक गुरुत्वाकर्षण नी से खींचने का और परमात्मा में निराकार में भी एक ग्रेविटेशन है ऊपर खींचने एक कथित ये जो निराकार फैला हुआ है ऊपर वो चीजों को ऊपर खींचता है हम जमीन की कशिश को तो पहचान नहीं होंगे उस ऊपर की कशिश को हम नहीं पहचान क्योंकि जमीन तो हम सब हैं ऊपर की कशिश तो कभी कोई जाता है और जो जाता है वो लौटता तो कुछ खबर मिलती नहीं वो जो ऊपर की कसित है उसी का नाम ग्रेस इसका ग्रेविटी, इसका ग्रेस गुरुत्वा उसका गुरुत्वाकर्षण उसका प्रभु प्रसाद कोई और नाम दे देंगे उससे तो कुछ फर्क नहीं पाता वही छोटी और बड़ी ज्योति का सवाल नहीं है, कोई ज्योति भर बन जाए बस छोटी ज्योति उतनी ही गति से चली जाती है जितनी जो बड़ी जोती। बड़ी से बड़ी ज्योति जाएगी वो ग्रेस खींच लेती है निराकार इसलिए वहीं कोई छोटा बड़ा नहीं है क्योंकि छोटे बड़े का वहां कोई अर्थ नहीं तो बुद्ध या महावीर कौन बड़ा कौन छोटा इन साधारण लोगों की गणित की दुनिया है जिससे हम हिसाब लगाते है और साधारण गणित की दुनिया से असाधारण लोगों को नहीं तोला जा सकता है इसलिए वहां कोई बड़ा छोटा नहीं साधारण से बाहर जो हुआ वो बड़े छोटे की गणना के बाहर हो जाता है इसलिए इससे बड़ी भ्रांति कोई और नहीं हो सकती है? कि कोई कृष्ण ने कोई क्राइस्ट ने कोई बुद्ध ने महावीर में तौल करने बैठे कोई कबीर में नानक में रमन में कृष्णमूर्ति में कोई तौल करने बैठे कौन बड़ा कौन छोटा कोई छोटा बड़ा नहीं लेकिन हमारे मन को बड़ी तकलीफ होती है अनुयायी के मन को बड़ी तकलीफ होती है हमने जिसे पकड़ा है वो बड़ा होना ही चाहिए और इसलिए मैंने कहा कि अनुयायी कभी नहीं समझ पाता समझ ही नहीं सकता अनुयायी को थोपता है अपनी तरफ से समझने के लिए बड़ा सरल चित होता है अनुयायी के पास सरल चित्र होता विरोधी भी नहीं समझ पाता क्योंकि वह छोटा करने के आग्रह में होता है अनुयायी से उल्टी कोशिश में लगा होता है प्रेम ही समझ पाता है उसने जिसे भी समझना हो उसे प्रेम करना और प्रेम सदा बेतर था अगर कृष्ण को इसलिए प्रेम किया कि तुम मुझे स्वर्ग ले चलना तो ये प्रेम सर्दपूर्ण हो गए इसमें कंडीशन शुरू हो अगर महावीर को इसलिए प्रेम किया कि तुम सहारे तो हो तुम्हें पार में चलोगे भाव सागर के सर्त शुरू हो गए, प्रेम खत्म हो गया प्रेम है बेसर कोई शर्त ही नहीं प्रेम यह नहीं करता कि तुम मुझे कुछ देना प्रेम का मान से कोई संबंध ही नहीं जहां तक मांग है वहां तक सौदा है जहां तक सौदा है वहां तक प्रेम नहीं सब अनयायी सौदा करते हैं इसलिए कोई अन्यायी प्रेम नहीं कर पाता और विरोधी किसी और से सौदा कर रहा है इसलिए विरोधी हो गया और विरोधी भी इसलिए हो गया है कुछ उसे सौदे का आश्वासन नहीं दिखाई पाता है कि कृष्ण कैसे ले जाए तो कृष्ण को उसने छोड़ दिया है इनकार कर दिया प्रेम का मतलब है बेशक प्रेम का मतलब है वो वहां तो परिपूर्ण सहानुभूति से भरी है और समझना चाहती है मांग कुछ भी नहीं तो महावीर को समझने के लिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कोई मांग नहीं कोई साधन नहीं कोई अनुकरण नहीं कोई अनुयायी का भाव नहीं एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि तेजी हुआ जिसमें कुछ घटा हम देखें कि क्या घटा पहचाने की क्या घटा खोजें कि क्या घटा इसलिए जैन कभी महावीर को नहीं समझ पाएगा उसकी शर्त बढ़ी जैन महावीर को कभी नहीं समझ सकता बौद्ध बुद्ध को कभी नहीं समझ सकता इसलिए प्रत्येक ज्योति के आसपास जो अन्यायों का इकट्ठा होता है वो ज्योति को बुझाने में सहयोगी होता है उस ज्योति को और जलाने मिले अनुयायियों से बड़ा दुश्मन खोजना बहुत मुश्किल है उन्हें पता ही नहीं वो तो दुश्मनी कर देती अब महावीर का जेल होने से क्या संबंध कोई भी नहीं महावीर को पता नहीं होगा की वो जेल और पता होगा तो बोले साधारण आदमी थे सिर्फ असाधारण दुनिया के आदमी नहीं थे जिसकी हम बात करते महावीर को पता भी नहीं हो सकता सपने में, में के नहीं जाएंगे न क्राइस्ट को पता हो सकता है कि नहीं चाहिए और जिनको ये पता है वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि तो जब हम समझने के पहले कुछ हो जाते हैं <गली> तो जो हम हो जाते हैं वो हमारी समझ में बाधा डालता है जो हम हो जाते हैं वो हमारी समझ में बाधा डालता है क्योंकि हम हो पहले जाते हैं और फिर हम समझ नहीं जाते हैं समझ में जाना हो तो खाली मन चाहिए। इसलिए जो जैन नहीं बौद्ध नहीं हिंदू नहीं है, है मुसलमान नहीं वो समझ सकता है वो सहन भूति से देख सकता है उसकी प्रेम पूर्ण हो सकती है क्योंकि उसका कोई आग्रह नहीं है उसका अपना होने का कोई आकार नहीं और बड़े मजे की बात है कि हम जन्म से जन हो जाते जन्म से ही हो जाते मतलब जन्म से ही हमारे धार्मिक होने की संभावना समाप्त हो जाती अगर कभी भी मनुष्य को धार्मिक बनाना हो तो जन्म से धर्म का संबंध बिल्कुल ही तोड़ देना जरूरी है जन्म से कोई कैसे धार्मिक हो सके जिस धर्म से ही पकड़ लिया किसी धर्म को अब वो समझेगा क्या समझने का मौका क्या रहा अब उसके आग्रह निर्मित हो गए पृथ्वी पक्षपात निर्मित हो गए अब वो महावीर को समझ नहीं सकता क्योंकि महावीर को समझने से पहले महावीर तीर्तंकर हो गए परम गुरु हो गए सर्वज्ञ हो गए परमात्मा हो गए अब परमात्मा को पूजा जा सकता है समझा थोड़ी का तीर्थंकर का गुरु किया जा सकता समझा तो नहीं समझने के लिए तो अत्यंत सरल दृष्टि चाहिए जिसका कोई पक्षपात नहीं इसलिए मैं कह सकता हूं कि महावीर को समझ सका हूं क्योंकि मेरा कोई पक्षपात नहीं कोई आंख नहीं लेकिन हो सकता है जो मेरी समझ उस आंखों में न मिले मिलेगी ही नहीं न मिलने का कारण पक्का है क्योंकि शास्त्र उनमें लिखे हैं जो बंधे हैं शास्त्र उनमें लिखे हैं जो अनुयायी है शास्त्र उनमें लिखे हैं जो जैन है शास्त्र उनमें लिखे हैं जिनके लिए महावीर तीर्थंकर है सर्वज्ञ है शास्त्र उनमें लिखे हैं जिन्होंने महावीर को समझने के पहले कुछ मान लिया है मेरी समझ शास्त्र से मेल न खाए और यह आपसे कहना चाहता हूं कि समझ कभी भी शास्त्र से मिलने खाई समझ और शास्त्र में बुनियादी विरोध रहा है शास्त्र न समझ रचते हैं है। न समझ इन अर्थों में कि वे पक्षपात की न समझ इस अर्थों में कि वे कुछ सिद्ध करने को आतुर न समझ इस अर्थों में कि समझने की उतनी उत्सुकता नहीं जितनी कुछ सिद्ध करने एक उपल्य है वे आत्मा के पुनर्जन पर शोध करते हैं मुझे किसी में नहीं मिला है दोनों मुझसे कहा हिन्दुस्तान हिंदुस्तान के बाहर भी मालूम कितने विश्वविद्यालयों में जो बोले यहां के एक विश्वविद्यालय से संबंधित एक उस विश्वविद्यालय में विभागीय बना रखा है जो पुनर्जन्म के संबंध में खोज कर कुछ मित्रों ने मेरे पास लाए थे मिला तो दस मित्र इकट्ठे हो गए थे आज उनसे बात ही थी मैंने पहला से पूछा आप क्या कर रहे हैं उन्होंने तो कहा कि मैं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना चाहता हूं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है मैंने उनसे कहा कि एक बात निवेदन करूं अगर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसा कहते हैं तो आप अवैज्ञानिक हो गए वैज्ञानिक होने की पहली तर्क यह है कि हम कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते जो है उसे जानना चाहते हैं वैज्ञानिक होना है अगर तो आपको कहना चाहिए हम जानना चाहते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है आप कहते हैं मैं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना चाहता हूं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है तो आपने तो पहले ही मान लिया है कि पुनर्जन्म होता है अब सिर्फ सिद्ध करने की बात रह गई तो आप उसको वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर रहे तो अवैज्ञानिक तो आप हो ही विज्ञान का नाम की मत डालने गर्थ बुद्धि कुछ भी सिद्ध नहीं करना चाहती जो है उसे जानना चाहती और शास्त्रीय बुद्धि इसीलिए अवैज्ञानिक हो गई कि वो कुछ सिद्ध करना चाहती है जो है उसे जानना नहीं चाहती जो है हो सकता है हमारे मानने समझने सोचने से बिल्कुल भिन्न हो विपरीत हो तो इसलिए शास्त्रीय बुद्धि का आदमी परंपरा से बंधा संप्रदाय से बंधा भयभीत है सत्य पता नहीं कहता और सब हो और सबसे कोई हमारे अनुकूल ही होगा यह जरूरी नहीं और अनुकूल भी होता तो हम कभी के सत्य में मिल रहे होते से यह हैं संभावना तो यही है तो वो प्रतिकूल होगा हम असत्य प्रतिकूल होगा लेकिन हम सत्य को अपने प्रतिकूल ढालना चाहते हैं तब तो सत्य भी असत्य हो जाता है सब शास्त्री बुद्धि असत्य की तरफ ले जाती हैं तो मेरी बात न मालूम कितन तलों पर मेल नहीं खाएगी मूल खा जाए ये भी आश्चर्य है कहीं खा जाए तो वो संयोग की बात है न खाना बिल्कुल स्वाभाविक होगा सिर्फ शास्त्र से मन सकल नहीं महावीर को खोजने का एक ढंग तो यह है कि महावीर के संबंध में जो परंपरा है जो शास्त्र है जो शब्द हैं जो संगीत है हम उसमें जाने और उस सारी परम्परा के गहरे पहाड़ को तोड़े खोजें और महावीर को पकड़े कि महावीर को हुए ढाई हजार साल हुए हजार सालों में जो भी दिखा गया महावीर के संबंध में हम उस सब से गुजरे और महावीर तक गए ये शास्त्र के द्वारा जाने का रास्ता जैसा कि आमतौर से जाया जाता है लेकिन मैं मानता हूं कि इस मार्ग से कभी जाया ही नहीं जा सकता है कभी भी नहीं जाया जा सकता आप जहां पहुंचेंगे उसका महावीर से कोई संबंध नहीं होगा कारण तो थोड़े हमें समझ लेनी चाहिए महावीर ने जो अनुभव किया किसी ने भी जो अनुभव किया उसे शब्द में कहना कठिन है पहली बात जिसे भी कोई गहरा अनुभव हुआ है वो शब्द की असमर्थता को एकदम तत्काल जान पाता है कि बहुत मुश्किल होगी परमात्मा का सत्य का मुक्त का अनुभव तो बहुत गहरा अनुभव है साधारणतः प्रेम का अनुभव भी अगर किसी व्यक्ति को हुआ हो तो वो पाता है कि क्या कहूं कैसे को नहीं शब्द में नहीं कहा जा सकता प्रेम के संबंध में अक्सर वे लोग बातें करते रहेंगे जिन्हें प्रेम का अनुभव नहीं हुआ है जो प्रेम के संबंध में बहुत आश्वासन से बातें करता हो समझ ही नहीं होगा उसे प्रेम का अनुभव नहीं हुआ क्योंकि तो प्रेम के अनुभव के बाद वेजिटेशन आयेगा आश्वासन नहीं रह जाएगा बहुत डरेगा वो चिंतित होगा कि कैसे कहूं क्या कहूं कहता हूं तो गड़बड़ हो जाती है सब। जो कहना चाहता हूं वो पीछे क्यों जाता है जो कभी सोचा भी नहीं था वो शब्द से निकल जाता है जितनी गहरी अनुभूति शब्द उतने सोथे और व्यर्थ क्योंकि तो शब्द है सतह पर निर्मित और शब्द हैं उनके द्वारा निर्मित जो सतह पर दिए हैं अब तक संतों की कोई भाषा विकसित नहीं हो सकी जो भाषा है वो साधारण जनों की है और साधारण जनों की भाषा में असाधारण अनुभव को डालना ऐसा ही कथिन है जैसे कि हम संगीत सुने जैसे कि हम संगीत सुने और कोई बहरा आदमी कहे संगीत तुम्हें सुन नहीं सकता तो तुम संगीत को पेंट कर दो चित्र बना दो तो शायद थोड़ा मैं क्या किया जाए संगीत को पेंट कर दे कैसे पेंट करें, करो कि किशि लोगों ने राग और राजो को भी चित्रित किया लेकिन वे भी उनके समझ में आ सकते है जिन्होंने संगीत सुना बड़े आदमी को वो भी कुछ नहीं पड़ते नहीं पड़ते मुझ घर गयी बर्फा की बूंदे आ गई और मोर नाचने लगे और एक लड़की है साड़ी उड़ी जाती है वो घर की तरफ भागी चली जाती है उसके पैर के भूंगर बज रहे हैं हर किसी राग को किसी ने चित्रित किया लेकिन बहरे आदमी ने कभी आकाश के बादलों का गर्दन नहीं सुना इसलिए चित्र में बादल बिल्कुल ही शांत मालूम करते हैं उनका गर्दन का कोई सवाल नहीं उठता बहरे आदमी ने कभी पैरों में बंधे घुंघर की आवाज नहीं सुनी तो घूंगुर मिल सकते हैं और घुंघर से चीज नहीं होगा होते कि जो दिखता है घूंगुर वो घूंगुर है जो दिखता है वो दिया है घूंगुर तो कुछ और है जो घटता है वो जो घूंगुर दिखता है वो नहीं है घूंगुर घूंगुर तो कुछ और है जो घटता है जो दिखता है वो और है घूंगुर सुना जाता है और जो दिखता है वो सुना जाने में बड़ा फर्क है एक चीज दिखाई पड़ रही है घूंगुर पैर में बंधे लेकिन जिसने कभी घूंगुर नहीं सुना उसे क्या दिखाई पड़ उसे एक दिखाई पड़ है जिसका घूंगुर से कोई संबंध नहीं वो चित्र बिल्कुल मृत है क्योंकि उस चित्र से ध्वनि का कोई जन्म उस आदमी को नहीं हो सकता जिसने ध्वनि नहीं हो मगर ये भी आसान है क्योंकि कान और आंख एक ही तन की है ये इतना कठिन नहीं है तो बिल्कुल ही कठिन लेकिन फिर भी उतना कठिन नहीं है जब कोई व्यक्ति अत सत्य को जानता है तो सभी इंद्रिया हो जाती और जब आप बोलने में असमर्थ हो बोलना पड़ता है इंद्री और जो जाना गया वो वहां जाना गया जहां कोई इंद्री माध्यम नहीं था एक इंद्री माध्यम है जानने में तो दूसरी इंद्री अभिव्यक्ति में माध्यम नहीं बन पाती और अगर इंद्री माध्यमों ही अनुभव का तो फिर इंद्री कैसे अभिव्यक्ति निरास्ता नहीं करती इसलिए तो जो जानता है वो एकदम मुश्किल में पड़ जाते बहुत बार तो वो है मान भी बड़ी पीला देता क्योंकि तो लगता है ऐसे की कहू लगता है की गहू क्यूँकी चारों तरफ उन लोगों को देखता है जिनको भी ये हो सकता है और उन्हें दुखी देखता है आंसू से भरी हुई आंखें देखता है कलाम के चेहरे देखता है चिंदा से भरे हुए हृदय देखता है चारों तरफ जुग्म विकसित मनुष्य को देखता है और भीतर देखता है जहाँ परमानंद घटित हो गया और उसे लगता है कि इसे भी हो सकता है जो मेरे निकट खड़ा कोई कारण नहीं है कोई बाधा नहीं है कोई रुकावट नहीं तो इसे कह दी और कहने में शब्द एकदम अपना खो है तो महावीर जैसा व्यक्ति जब बोलता है तो पहला तो झूठ वो हो जाता है जब वो बोलता है झूठ में बोला ये एक प्रतिशत भी वो नहीं है जो उसने जाना फिर भी वो हिम्मत करता है साहस जुटाता है और सोचता है क्या चार नहीं हजार किरणें पहुंचेंगी, ढेर किरण पहुंचेगी खबर तो पहुंच जाएगी वो बोलता है अगर महावीर की वाणी पकड़ के कोई तो महावीर की खोज करने जाए तो भी महावीर नहीं मिलेंगे ठेठ महावीर को सुन ही कोई अगर महावीर की वाणी पकड़ के खोजने जाए तो एंगल बिल्कुल बदल जाएगा जो महावीर की वाणी को ही पकड़ के महावीर की खोज में जाएगा वो कहीं पहुंचेगा जहां महावीर बिल्कुल नहीं होंगे बिल्कुल चूक के निकल जाएगा भगत बिल्कुल ही चूक जाएगा क्योंकि शब्द में नहीं जाना है जो महावीर में जाना वो जाना है शब्द में और हमने पकड़ा शब्द अब शब्द से हम जहां जाएंगे वो वहां नहीं वाला जहां निःशब्द में जानने वाला गया होगा और फिर पच्चीस साल बाद तो महावीर का शब्द जिन्होंने सुना उन जरूर समझा होगा थोड़ा बहुत जो मौन में चले गए होंगे जिनको थोड़ी भी समझ आई होगी पकड़ आई होगी और निःशब्द की झलक का जरा सा इशारा मिला होगा जो निःशब्द में भाग लेंगे जिनकी समझ में नहीं आया होगा वो शब्द संग्रह करने में भाग तो महावीर के पास जो समझा होगा वो मौन गया होगा जो नहीं समझा होगा वो गांधर बन गया होगा और अभी बड़ा उल्टा मामला आमतौर से हम सोचते हैं कि महावीर के पास जो गांधर है वो उनके सबसे ज्यादा समझने वाले लोग उससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता महावीर के पास जो सबसे ज्यादा समझने वाला आज दीदो जगह तो मैम में चला गया होगा वो तो गया होगा खोज में वहां और जो सबसे कम समझने वाला वो महावीर क्या बोले हैं उसको दूसरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने में लग गया तो गौघर वो नहीं है परिग्रही व्यक्ति होगा वो सबकी संग्रह करता है चाहे धन संग्रह करे चाहे शब्द संग्रह करे चाहे यश संग्रह करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक तो परिग्रह की दृष्टि है मनुष्य के भीतर तो कि इकट्ठा कर लो लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके इकट्ठे करने में कुछ थोड़ा बहुत अर्थ भी हो सकता है जैसे कोई धन इकट्ठा करे तो धन इकट्ठा करने में थोड़ा अर्थ हो सकता क्योंकि धन परिग्रह की वृत्ति से ही पैदा हुआ है और परिग्रह की वृत्ति का ही वाहन है और परिग्रह की वृत्ति की ही विनमय की मुद्रा यानी परिग्रह व्यक्ति का ही धन अविष्कार तो धन को कोई संग्रह करे तो सार्थक भी है क्योंकि धन परिग्रह का ही माध्यम है और परिग्रह के लिए ही है लेकिन जिस अनुभव से महावीर गुजरे वो अपरिग्रह में घटा और उनके शब्दों को जो इकट्ठा कर रहा है वो परिग्रही वृत्ति का व्यक्ति है इसलिए अक्सर ऐसा हुआ कि महावीर को उत्सुकता नहीं है शब्द सं बुद्ध को है न क्राइस्ट को है ये तो महावीर भी किताब लिख सकते हैं तो महावीर किताब नहीं लिखे और कृष्ण भी किताब नहीं लिखे और बुद्ध भी किताब नहीं लिखे और जीसस भी किताब नहीं लिखे सिर्फ ला ने इन असाधारण लोगों में किताब लिख और वो भी जबरदस्ती नहीं लिखे अल्लाहों से मैं साल की उम्र तक किताब नहीं लिखी और लोग कहते रहे कि कुछ लिखो तो वो कहता कि जो लिखूंगा वो झूठ हो जाएगा और जो लिखना है वो लिखा नहीं जा सकता इसलिए इस उपद्रव में मैं नहीं पढ़ता 80 साल तक बचा लेकिन सारे मुल्क में ये भाव पैदा हो गया कि बुरा हुआ जाता है मर जायेगा और जो जानता है वो खो जाएगा फिर लाओ से अंतिम उम्र में पर्वतों की तरफ चला गया तो पता नहीं वो कब मरा उसका कुछ पता नहीं वो पर्वतों में चला गया सब छोड़ छाड़ के उसने कहा इसके पहले की मृत्यु थी ने मुझे खुद ही चला जाना चाहिए आखिर मृत्यु के प्रतिक्षा भी क्यूँ कर दी इतना पर्वत भी क्यों होना तो वो जब चीन की रेखा सीमा छोड़ने लगा तो चीन के सम्राट ने उसको रूकवा लिया अपनी चिंधी चौकी पर और कहा कि टैक्स चुकाए बना नहीं जाने चाहिए तो लाओ सिंह का कैसा टैक्स न हम कोई सामान ले जाते बाहर न कुछ लाते अकेले जाते हैं खाली सच पहिये तो कि जिंदगी भर से खाली कोई सामान कभी ढाए जिस पर टैक्स देना पड़े टैक्स कैसा सम्राट ने बहुत मजाक किया उससे और कहा कि टैक्स तो बहुत बहुत लिए जाते हो इनकी संपत्ति कभी कोई आदमी ले नहीं गया सब कुछ न कुछ दे जाते हैं तुम बोलते नहीं हो कि क्या तुम्हारे भीतर वो सब चुका कम से कम टैक्स दे दो संपत्ति मत दो कम से कम टैक्स तो दे जाओ नहीं तो हम क्या कहेंगे आदमी के पास था बिल्कुल ले गया बिल्कुल ले गया चुपचाप ऐसा नहीं हो तो चौकी के बाहर नहीं जाने के जबरदस्ती लाउसों को रोक लिया वो भी हासा उठने का बात पूछा की ले तो जाता लेकिन देने का कोई उपाय नहीं इसलिए ले जाता हूँ और कोई देना मैं भी चाहता हूं लेकिन तुम कहते हो उसने छोटी सी किताब लिखी है उस तरह के असाधारण लोगों में लिखने वाला वो अकेला आदमी है पर पहला ही वहां पर यह लिखा है कि बड़ी भूल हुई जाती है जो कहना है वो कहा नहीं जाता और जो नहीं कहना है वही कहा जाएगा सत्य बोला नहीं जा सकता जो बोला जा सकता है वो सत्य हो नहीं सकता बड़ी भूल हुई जाती है और मैं इसको जान के लिखने बैठा हूँ इसलिए जो भी आगे पढ़ो इसको जान के पढ़ना जो भी आगे पढ़ो मेरी किताब में से जान के पढ़ना है कि सत्य बोला नहीं जा सकता कहा नहीं जा सकता और जो कहा जा सकता है वो सत्य हो नहीं सकता देट विच कैन बी इज नॉथ दी टाओ वो जो कहा जा सकता है वो सत्य नहीं है इसे समझ के पहले समझ लेना फिर किताब पढ़ना तो किसी ने किताब लिखी नहीं जिसने लिखी उसने ये शर्त पहले लगा दी इनका तरफ तो यह है कि जो समझ जाएगा उसके आगे किताब पढ़ेगी नहीं मामला ये है वो होशियार आदमी मालूम होता राजा समझा कि हम जंगी लिए दे रहे हैं वो गलती में पड़ गया जो समझेगा वो उसके आगे किताब पढ़ाएगा बात खत्म हो गई है जो नहीं समझेगा वो पढ़ता रहे उससे कोई मतलब भी नहीं तो ना समझ न समझ पढ़ रहे हैं समझदार सूख जाते बुद्ध महावीर जो लोगों ने किताब लिखी है कारण है बहुत पक्का नहीं है कि जो कहना है कहा जा सकता भी कहा कहने का माध्यम उन्होंने चुना लिखने का नहीं चुना उसका भी कारण है क्योंकि कहने का माध्यम प्रत्यक्ष है सामने आमने और मैं गया आप गए कि खो गया लिखने का माध्यम स्थाई आमने सामने नहीं रोक न मरूंगा न ना आप रहेंगे वो रहेगा वही तो स्वतंत्र होकर रह जाएगा कहने में भूल होती है लेकिन फिर भी सामने है आदमी। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो आप मुझे देख रहे हैं मेरी आंख को देख रहे हैं मेरी तरफ, मेरी पीड़ा को भी देख रहे हैं मेरी मिट्टी को भी देख रहे हैं कि कुछ है कि जो नहीं कहा जा सकता तो हो सकता है आप थोड़ा समझें। लेकिन एक किताब है फिर तो नाक है न ना तरफ है न पीड़ा सब साफ सुथरा सीधा है फिर किताब बचती इनमें से तो किसी ने भी ये नहीं की कि बचे इस सबकी फिक्र थी कि क्या दिन बात खत्म हो जाए इससे ज्यादा उसको बचाना नहीं लेकिन बचा दी गई बचाने वाले लोग खड़े हो गए उन्होंने कहा इसको बचाना होगा बड़ी कीमती थी, थी इसको बचाना उन्होंने बचाने की कोशिश की फिर उनकी बचाई गई किताब पर किताबें चलती आई उनकी बचाई गई किताब पर टीकाएं टीकाएं होती रही और वो बचाना भी महावीर के ठीक सामने नहीं हो सका उसका कारण नहीं शायद महावीर ने इंकार किया होगा बुद्ध ने इकार किया होगा ये सामने न हो वो लिखना मत तो तीन तीन सौ चार चार सौ पांच पांच सौ वर्ष बाद हुआ यानी जो लिखा गया है वो भी सुन के लिखा गया है किसी ने सुना है सिर्फ किसी ने किसी से कहा है ऐसा दो चार पीढ़ी बीत गई और कहते, कहते कहते कहते वो लिखा गया तो महावीर यह असमर्थ है कहने में फिर तो को सुनने वाले ने किसी से कहा है फिर तो उसने किसी से कहा है फिर तो उसने किसी से कहा फिर दो चार पांच पीढ़ियों के बाद वो लिखा गया फिर उस लिखे पर टीकाएं चल रही है विवाद चल रहे हैं वो हमारे पास शास्त्र अगर इन शास्त्रों से किसी को महावीर से ना हो तो इससे सुगम उपाय नहीं इन शास्त्रों में चला बस वो महावीर तो नहीं पहुंच सकेगा तो मैं कोई शास्त्रों से महावीर तक पहुंचने की न तो सलाह देता हूं और न मैं उस रास्ते से उम्र तक गया हूं और न मानता हूं कि कोई कभी जा सकता है तो मैं बिल्कुल ही अशास्त्री व्यक्ति हूं अशास्त्री बिता शास्त्र विरोधी भी। फिर महावीर पर पहुंचने का क्या रास्ता है शास्त्रीय रास्ता दिखाई पड़ता है इसलिए साधु संन्यासी शास्त्र खोले खोज रहे हैं, खोजने महावीर को और क्या रास्ता है और क्या मार्ग है और अगर सारे शास्त्र खो जाए तो साधु संन्यासी और पंडितों के हिसाब से महावीर खो जाएंगे क्या बचाओ अगर सारे शास्त्र खो जाए तो महावीर को क्या बचाओ महावीर खो जाएंगे लेकिन क्या सत्य का अनुभव हो सकता है क्या यह संभव है कि महावीर जैसी अनुभूति घटे और अस्तित्व के किसी कोने में सुरक्षित न रह जाए क्या यह संभव है कि कृष्ण जैसा आदमी पैदा हो और सिर्फ आदमी की बिची किताबों में उसकी सुरक्षा हो और अगर किताबें खो जाए तो कृष्ण खो जाए अगर ऐसा है तो न कृष्ण का कोई मूल्य न महावीर का कोई मूल्य आदमी के रिकार्ड ही अगर किलर्कों के रिकार्ड, गणधनों के रिकार्ड ही अगर सब कुछ तो ठीक है किताबें खो जाएंगी और ये आदमी खो जाएंगे इतना सस्ता नहीं है ये ऋमानदारी इतनी बड़ी घटनाएं घटे जिंदगी में अरबों खरबों वर्ष में अरबों खरबों लोगों के बीच कभी कोई एक आदमी परम सत्य को उपलब्ध होता हो तो इसके परम सत्य के उपलब्ध होने की घटना सिर्फ कमजोर आदमियों की कमजोर भाषा में सुरक्षित रहे और अस्तित्व में इसकी सुरक्षा का कोई उपाय न हो ऐसा नहीं ऐसा हो भी नहीं इसलिए एक और उपाय है यानी मेरा कहना यह है कि जगत में जो भी महत्वपूर्ण घटता महत्वपूर्ण तो बहुत दूर दूरबार साधारण गैर महत्वपूर्ण घटता है वो भी किसी तरह पर सुरक्षित होता है महत्वपूर्ण तो सुरक्षित होता ही वो तो कभी नष्ट नहीं होता इसलिए जो भी महत्वपूर्ण घटा है जगत में कभी भी वो मनुष्य पर नहीं छोड़ दिया गया है कि आप उसे सुरक्षित करें ये तो ऐसे ही होगा कि अंधों की एक समाज में एक आदमी को आंख मिल जाए और उसे प्रकाश दिखाई पड़े और अंधों के ऊपर निर्भर हो कि तुम उसके अनुभव को सुरक्षित रखना अंधों को पर छूटे ये बात की तुम्हारे बीच जो एक आंख वाला आदमी हाँ पैदा हुआ था उसे जो अनुभव हुआ तुम उसे सुरक्षित रखना तुम वेद बनाना तुम आगम तुम तुम रखना, तुम गीता लिखना तुम सुरक्षित रखना तुम बाइबल बनाना तुम सुरक्षित रख लेना और अंधे सुरक्षित रखने और फिर अंधों पे अंधों की कमेंट्री होती चली जाए टीकाएं होती चली और हजार दो हजार साल बाद आंख वाले आदमी की देखी गई बात अंधों के द्वारा सुरक्षित की गई हो और अंधों के द्वारा व्याख्याएं की गई हो और फिर उनके द्वारा हम आंख वाले आदमी की बात को खोजने निकले ंत तो ज्यादा मूल कोई दूसरा नहीं होगा तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अस्तित्व में तो कुछ भी खोता नहीं सच तो ये है कि अभी भी जो बोल रहा हूं ये कभी खोएगा नहीं आप भी जो बोल रहे वो भी नहीं खोएगा जो शब्द एक बार पैदा हो गया है वो तक नहीं उठोएगा कभी आज हम जानते हैं लंदन में कोई बोल रहा है तो रेडियो से हम यहाँ श्रीनगर में उसे सुनते हैं आज से 200 वर्ष पहले नहीं सुन सकते थे और 200 वर्ष पहले कोई मान भी नहीं सकता था ये कभी भी संभव होगा कि लंदन में कोई बोलेगा और श्रीनगर में कोई सुनेगा कोई नहीं मान सकता था लेकिन क्या आप समझते हैं कि उस दिन लंदन में जो बोला जा रहा था वो श्रीनगर में नहीं सुना जा रहा था यानी मेरा मतलब यह है कि उस दिन जो भी ध्वनि तरंगें लंदन में बोलने से पैदा हो रही थी वो श्रीनगर की इस दल झील के पास तो नहीं गुजरती अगर नहीं गुजरती होती तो आज आप रेडियो में भी जैसे पकड़ लेते अभी भी यहां से भी गुजर रही सब तरंगे सारे जगत में अभी जो बोला जा रहा है वो भी आपके पास से गुजरता है सिर्फ डिवाइस सिर्फ एक यांत्रिक तरकीब की जरूरत है जिससे वो पकड़ा जाता था, था बस यानी मेरा कहना यह है कि कृष्ण ने अगर कभी भी बोला है तो आज भी उसकी ध्वनि तरंगें किन्हीं तारों के निकट से गुजर रही ये भी ध्यान रहे कि लंदन में जो बोला गया है ठीक आप उसी वक्त नहीं सुन देते हैं उसे क्योंकि ध्वनि तरंगों को आने में समय लगता है तो जब लंदन में बोला जाता तब आप नहीं सुनते हैं थोड़ी देर बाद सुनते ठीक उसी वक्त नहीं सुन देते थोड़ी देर बाद सुनते मतलब ये हुआ कि उतनी देर धनी तरंगे आप तक यात्रा करती हैं जो कभी भी बोला गया है उसकी ध्वनि तरंगें आज भी यात्रा करते हुए किन्हीं तारों के पास से गुजर रही है और अगर उस तारों के लोगों के पास व्यवस्था होगी यंत्रों की तो उन्हें पकड़ लेते होंगे यानी किसी तारे पर आज भी महावीर के वचन सुने जा सकते हैं सुने जा रहे होंगे इसका क्या मतलब हुआ इसके और मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि इस अनंत आकाश में अनंत है इसी भी कुछ नहीं होता जो भी पैदा होता है वो यात्रा पर फैलाता है ये मैं ध्वनि की बात कर रहा हूं लेकिन और सुखी तरंगे हैं जो अनुभूति की तरंग में से रहती है जब हम बोलते हैं तब ध्वनि की तरंग पैदा होती है लेकिन जब हम अनुभव करते हैं तब भी एक घटना घटती है और तरंग पैदा होती है जो कि और भी सूक्ष्म आकाश में यात्रा करती है तो अगर रेडियो हो सके तो हम आकाश स्थूल आकाश में घूमती हुई ध्वनि तरंगों को पकड़ लेते हैं अगर और कोई व्यवस्था आंतरिक हो सके तो और सूक्ष्म आकाश में हुए अनुभवों की तरंगों को पुनः पकड़ा जा सकता है ये इसका मतलब यह हुआ कि मैं ये कह रहा हूं कि जगत में जो भी श्रेष्ठ अनुभव हुए जितने गहरे अनुभव हुए उतने गहरे आकाश के तल पर उनके रिकॉर्ड सदा सुरक्षित हैं वे कभी भी नष्ट नहीं होते। और आदमियों को नहीं छोड़ा गया है कि वो किताब में लिख कर उनको सुरक्षित करें इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम उन गहराइयों में अपने भीतर उतरे यदि हम विशिष्ट ध्यान रखकर उतरे तो हम विशिष्ट व्यक्तियों की अनुभूति से तत्काल प्रत्यक्ष संबंध जोड़ सकते हैं लेकिन अगर हम कोई विशिष्ट व्यक्ति का ध्यान रख के न उतरे तो हम अपनी ही अंतर अनुभूति में उतर जाते हैं अपने भीतर गहरे उतरने वाला व्यक्ति उन ट्रेनिंग्स की भी व्यवस्था कर सकता है जहां वो महावीर या बुद्ध या जीसस या कृष्ण से संयुक्त हो जाए संयुक्त होने का मतलब ये नहीं कि कृष्ण कहीं बैठे जिससे संयोग हो जाए जाएगा वो दिया तो टूट गया और वो ज्योति भी खो गई लेकिन उस ज्योति ने जो अनुभव किया था उस अनुभव की सूक्ष्म तरंग अस्तित्व की गहराइयों में आज भी सुरक्षित और इतनी गहराइयों पर तो आप उतने विशिष्ट ध्यान लेकर अगर महावीर का पूर्ण ध्यान लेकर आप उस गहराई पर उतरे तो आपके लिए द्वार खुल जाते हैं जहां महावीर के अनुभूतियों के सूक्ष्मीकरण में आपको उपलब्ध हो हैं। और जब भी दुनिया में कभी इस तरह के अनुभवों से जुड़ा जाता है तो और कोई जुड़ने का रास्ता नहीं इसलिए सब आदमियों की किताबें खो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता एक द्वीप था महाद्वीप अटलांटिक्स लंबा समय हुआ वो डूब गया आगर में अब वो पृथ्वी पर नहीं कभी था और उसका कोई रिकॉर्ड देखने लगे क्योंकि रिकॉर्ड भी डूब के उस द्वीप के साथ जिससे कि एशिया डूब जाए पूरा का पूरा ए परिवर्तन हो सागर हावी हो जाए एशिया पूरा डूब जाए और एशिया के सारे विकास भी उसके साथ डूब जाए और आज तो ये भी है कि एशिया के कुछ विकास इंग्लैंड में भी हैं और न्यूयॉर्क में भी हैं जो बच जाए उस दिन तो ये भी संभव नहीं था उस दिन तो हमें पता ही नहीं था दूसरे कुछ का अटलांटिस नाम का एक महाद्वीप पूरा का पूरा डूब गया कई करो वर्ष पहले लेकिन कुछ लोग जो गहराइयों में उतरते रहे वो निरंतर इसकी खबर देते रहे कि एक महादीप पूरा का पूरा डूब गया और वो इसका रिकॉर्ड करते चले गए इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं बेचे लेकिन इजिप्त के कुछ फकीरों ने तिब्बत के कुछ साधकों ने इसके रिकॉर्ड इस बात के रिकार्ड कि पूरा का पूरा महाद्वीप डूब गया है ये मेरे अनुभव में आता है बहुत पहले डूब गया और इसकी कुछ आंतरिक खोज करने वाले लोग इसकी निरंतर खोज में डबे रहे कि वो कैसा द्वीप था कैसे लोक थे कैसी उनकी व्यवस्था थी और आप जान के हैरान होंगे कि कुछ लोगों ने निरंतर मेहनत करके सिर्फ अंतर अनुभव से उस महाद्वीप के सारे के सारे नक्शे वापस निर्मित किए अगर ये एक आदमी नक्शे निर्मित किए उस जाति के लोगों के चेहरे उस जाति का धर्म उस जाति की मान्यताएं ख्याल अनुभूतियां इन पर सारा का सारा इंतजाम अगर एक व्यक्ति करे तो बड़ा मुश्किल था क्योंकि उसका पक्का कैसे माना जाए कि आदमी कल्पना नहीं कर रहा कल्पना कर सकता है लेकिन अलग अलग लोगों में इसके प्रयोग किए और निकटतम सहमत लोगों को पहुंच गए कि वो नक्श ऐसा होगा और धीरे धीरे इन लोगों के दबाव में वैज्ञानिक तो पहले बिल्कुल इनकार किए कि ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि तो इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं ऐसा कोई जीव कभी को राह नहीं महादीप इसका कोई विजा भी नहीं कहेगी लेकिन ये लोग अपना काम करते चले गए और इन लोगों के दबाव में अंतः वैज्ञानिकों को भी चिंतना पड़ी कि कुछ हो सकता है और इसकी खोज भी इन वैज्ञानिक ढंगों पर की गई और पता चला कि ऐसा एक महाद्वीप निश्चित ही डूबा और वो आज भी समुद्र के तल में पड़ा हुआ है और जहां इन मिस्ट्रिक्स में कहा था कि वो है वो करीब करीब वहां है और उस पर बड़ी गहराई की पानी की पर और इनमें जो कहा था कि इसमें इस तरह के पहाड़ होने चाहिए इन इन रेखाओं पर वहां पहाड़ भी इसका भी वैज्ञानिक अनुसंधान चला और अब अटलांटिस तो बड़ी खोज चलती है कि क्या वहां से कुछ उपलब्ध हो सके लेकिन उसकी पहली खबर देने वाले वो लोग थे जिनको जिनके पास कोई मतलब न था और उनकी बात ही बिल्कुल झूठ समझी गई जो अटलांटिक महासागर है उसके नीचे अटलांटिस डूबा हुआ है ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कोई ये ख्याल दिला सकू कि मेरा कोई रास्ता शास्त्र के मार्ग से बिल्कुल नहीं है और मेरी ये भी समझ है कि उस मार्ग से कोई मार्ग भी नहीं है कभी इसलिए जो भी लोग उस मार्ग पर पढ़ रहे हैं वो सिर्फ भटकाने वाले सिद्ध हुए वो कहीं ले जाने वाले सिद्ध नहीं हुई सरल वही किताब पढ़ने से ज्यादा सरल और क्या हो सकता है हालांकि कुछ लोग ली वो भी कठिन किताब पढ़ने से ज्यादा सरल बात और क्या हो सकती है लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि अस्तित्व की गहराइयों में अनुभूतियां सुरक्षित रह जाती हैं वहां से उन्हें वापिस पकड़ा जा सकता है और वहां से पुनः जीवन संबंध स्थापित किए जा सकते तो मैं भी जो चर्चा करूंगा इधर उसका साथोसाथ ता में खोजने की कोशिश में ही मत पड़ना है इससे कोई संबंध नहीं किसी और द्वार से ही मैं चेष्टा करता हूं उस चेष्टा में जो कुछ मुझे दिखाई पड़ता है वो मैं आपसे घटा चलूंगा और इसलिए जब तक कोई और लोग मेरे साथ उस प्रयोग करने को राजी ना हो तब तक मेरी बात अथॉरिटेटिव है या नहीं कुछ निर्णय नहीं हो उस उसको कोई निर्णय का उपाय ही नहीं है दूसरा जब तक कि कुछ लोग इस बात के लिए राजी न हो कि वो मेरे साथ प्रयोग करने को राजी हो जाएं, और तब मैं लिख कर रख दूं कि तुम्हें ये अनुभव होगा और उन्हें हो जाए तो फिर कुछ बात बने तो उसी आशा में ये सारी बात मैं करूंगा कि कुछ लोग निकल आए शायद विवाद का भी इसमें उपाय ही नहीं है कुछ क्योंकि विवाद किससे करना है हो सकता है कुछ लोग इस प्रेरणा से भर जाएं और हिम्मत जुटाएं तो अविष्कार हो सकता है और तभी को टॉल हो सकती है जो मैं कह रहा हूं वो कहा सकती है मैं दूर सकती क्या आशा होता है अब इसमें इतने उल्टे मामले हो, आ जाएंगे कि और आपके पास कोई उपाय होगा कि क्या करें पश्चिम सुन एक फकीर था भी गुरु की एक सारी ईसाई का इतिहास ये कहता है कि जुडास ने जीसस को मर ने मरवाया तीन श्रोतों पर देखा और जुडास जीसस का दुश्मन इसी दिबास जो आदमी मरवा दे उस तो दुख तो है से था लेकिन दगाबाज बिट्रेल किया धोखा दिया और जीसस को दुखवा दिया और जीसस को सू की वजह से लगी उतने पकड़वाया रात को आके जिस रात में ठहरे हुए और जुदास लाया है दुश्मन के सिपाहियों को जीसस को पकड़वा दिया तो जुदास से ज्यादा गंदा नाम ईसाइत के इतिहास में दूसरा नहीं यानी किसी आदमी को गाली देनी तो जुदास कह दो तो इससे बड़ी कोई गाली नहीं है जीसस को फांसी लगवाने से बड़ा और बुरा हो भी क्या सकता है लेकिन गुरजीश पहला आदमी है जिसने कहा यह बात सरासर झूठी है कि जुडास दुश्मन नहीं है जीसस का दोस्त और पकड़वाने में जीसस का षडंत्र जुडास का नहीं जीसस चाहते हैं कि पकड़े जाएं और सूली पे जाए और जुदास उनका सेवक है और इतना बड़ा सेवक है कि जब जीसस उससे कहते हैं तो मुझे पकड़वा तो उनके बाकी सूष्य की किसी की हिम्मत नहीं इस काम को करवाने की लेकिन जुदास सेवक है वो किता आप क्या तो गया जुडास को पकड़वा जुदास जीसस को पकड़वा देता है तो गुरजिय ने सबसे पहले यह कहा कि मैं उन गहराइयों से इस बात की खोज आपको खबर देता हूं कि जुदास दुश्मन नहीं और जुदास जैसा मित्र पाने मुश्किल कि जो कि मरवाने तक की आज्ञा को मानने को चुपचाप तिरोधारी कर ले और चला जाए इसीलिए सारी ईसाइयत कहती है कि जुडास के पैर पड़े ईसा ने पकड़े जाने के पहले ईसाइयत कहती है कितना तो अद्भुत था जीसर कि जो पकड़ा रहा था उसके पैर छुए पैर धोए। गुरजी सब कहता है कि पैर पड़ने योग्य था आदमी के दादा आदमी खोजना मुश्किल है कि जिसने इसमें भी इनका न किया जब जी सत कहा कि तू मुझे पकड़वा दे और मेरी फांसी लगवानी जरूरी थी अब मेरी फांसी नहीं लगती जो मैं कह रहा हूं वो खो जाएगा मेरी फांसी लगती तो सीध माहौल हो जाएगी और मेरी फांसी भी अब मेरा काम कर सकती है और कोई उपाय नहीं तो तुम मुझे फांसी लगवा फांसी से बचाने वाले मित्र खोजना आसान है फांसी लगवाने वाला मित्र खोजना बहुत मुश्किल है लेकिन जब गुरजीत ने पहली तरफ से यह बात कही तो ये बड़ा मुश्किल का मामला हो गया सारी हिस्से में बेरा विरोध किया कि ये क्या कि तुम क्या कहते तो हमारा समझा तो बात ही ठीक नहीं लेकिन एक आदमी हिम्मत जुटा के नहीं आया आके कोशिश करता आदमी कहता लेकिन था, कि मैंने प्रयोग किया और मैं हैरान हुआ तो ठीक कहता है जुदात दुश्मन नहीं जुदाज ही दोस्त वो फकीर ठीक कहता वो गलत कहते हैं मगर बड़ी मुश्किल से खोज पाया होगा कि सारा का सारा तो मेरा कहना है कि शास्त्र खोज का रास्ता तो है ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी रुकावट है क्योंकि माइंड को ऐसी बातों से भर देता है जो कि हो सकता नहीं भी हो और तब उनसे नीचे उतरना उनके विकरी जाना देने जाने मुश्किल हो जाता है एकदम मुश्किल हो जाता है और महावीर के संबंध में तो बहुत ज्यादा हुई है ये बात हद की है। इसका हिसाब लगाना मुश्किल बहुत ही हद किए गुरजीफ ने ये जो तो इसको उसने नाम दिया क्राइस्ट ड्राम उसने कहा कि सूली मेरी सब खेल ये सूली बिल्कुल खेल है और नाटक है पूरा रचा हुआ है जिसने जिससे इस ख्याल पर अपने मित्र को राजी कर लिया है और अपने आसपास की हवा को कि जो मैं कह रहा हूं अब अगर उसे तुम्हें बहुत दूर तक पहुंचाना हो उसकी खबर तो मेरी फांसी लगवा देना जरूरी तो ये बात खो जाएगी मेरी फांसी ही मूल्यवान बनेगी इसलिए क्रास मूल्यवान बन गया क्रास का मूल्य जीस से ज्यादा मूल्यवान क्रास हो गया ये तो इस तरह की बहुत सी बातें ही जो बहुत ही मुश्किल में डाले लेकिन उनके संबंध में विवाद करने का कोई उपाय नहीं उनके संबंध में प्रयोग करने का ही उपाय है इधर इन दिनों में ऐसी बहुत बात होगी जो शायद आपको पहली दफे ही ख्याल में आये पहली दफे ही सुने आप लेकिन उस कारण न तो मैं कहता हूं कि मान लेना कि मैंने कही और न कहता हूं कि इसलिए इंकार कर देना कि पहली किसी ने कही अगर सच में ही प्रेम हो तो खोज पे निकलना उस खोज के मार्ग की भी हम बात करें कि वो कैसे खोज में हम जा सकते हैं और जो भी प्रश्न इसमें उठते चले जाए वो सब प्रश्न <laughs> <पुछ। laughs> <पुछ। laughs> मौके का उपयोग आप गहरे भी जाए भीतर जाए उसके लिए भी करना चाहिए और जो बातें भी मैं कहूंगा वो बातें भी आप थोड़े गहरे चलते हैं तो ही आपको साफ़ भी दिखाई पड़ेगी कि मैं क्या कह चाह रहा हूं किस किन दृष्टियों की बात कर रहा हूं और किन गहराइयों की बात कर रहा हूं किस आकाश की बात कर रहा हूँ वो आपको भी थोड़ी सी उसकी कोई जल भी मिले <क्थाँग> तो भी जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक से समझ में आ सकता है इसलिए जब यहाँ है ही इस मौके पर शांत और एकांत का तो पूरा उपयोग कर लेना चाहिए तो मैंने सोचा ऐसा है कि आपको अभी मैं डीप मेडिटेशन के लिए गहरे ध्यान के लिए कुछ सुझाव देगा जिनका आप शेष समय में भी उपयोग करें एक घंटे के लिए कहीं भी पहाड़ के पास बगियाने जीव पर एक घंटा बैठ के दुरुपयोग करें और दोपहर को एक घंटे के लिए आपको मैं व्यक्तिगत समय दूंगा एक एक व्यक्ति को कुछ भी उस संबंध में पूछना हो सिर्फ और किसी संबंध में, उस संबंध में पूछना हो उसकी कुछ व्यक्तिगत उल्छा हो परचन हो तो वो उस वक्त बात कर ले और जितना उससे वक्त चाहिए उतना बात कर लेंगे लेकिन हमेशा भी रह जाती है वो तो ज़रूरी नहीं कि रोज ही सबको वक्त मिल जाए कल एक दो तीन चार की बात कर सकते कल लेकिन और दूर से फिर बात कर लेंगे और इस पे दस पंद्रह दिन का साथ है सबका हो सकेगा तो दस मिनट पंद्रह मिनट जितना जिसको लगे वो अपना पूरा सुलझाव ले ले गहरे ध्यान की पहली जरूरत तो ये है का स्मरण जितने ज्यादा समय तक रह सके उतना ही गहरा हो सकता है तो एक सरल सी प्रक्रिया पर रोज दिन भर ख्याल रखें चलते उठते बैठते सोते जब तक ख्याल रहे श्वास पर ख्याल रखें पूरे रात स्मृति स्वास्थ्य पर रहें श्वास भीतर जा रही है। तो हमारी स्मृति भी उसके साथ भीतर जाए बोध भी कॉन्शियसनेस भी कि श्वास भीतर गए श्वास बाहर जा रही है, तो बोध भी श्वास के साथ बाहर आप श्वास पर ही तैरने लगे श्वास पर ही चेतना की नाव को लगा दे, बाहर जाए तो बाहर भीतर जाए तो भीतर श्वास के साथ ही आपका भी कंपन होने लगे और इसे बिल्कुल न भूलें कभी भी जब भी भूल जाए और जैसे याद आए फौरन शुरू कर दें घूम में गए हैं बगीचे में गए हैं कहीं भी गए हैं कार में बैठे हैं, तो इसको नहीं छोड़ देना है इसको सतत ही स्मरण रखे तो एक तीन चार दिन में वो स्मरण टिकने लगेगा और जैसे जैसे स्मरण टिकेगा वैसे वैसे ही आपका चित्त शांत होने लगेगा ऐसी शांति जो आपने कभी नहीं जाननी होगी क्योंकि जब चित्त पूरा सोच के साथ चलता है तो विचार अपने आप बंद होने लगा विचार का उपाय नहीं रहता क्योंकि दो बातें एक साथ नहीं हो सकती श्वास पर चित्त होगा तो विचार बंद होंगे और विचार तो पर चित्त जाएगा तो श्वास पर चित्त नहीं रहता ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ये असंभव इसलिए श्वास पर ध्यान रखने को कह रहा हूं ताकि विचार वहां से खोज और विचार सीधे हटाने हो तो बहुत कठिन है क्योंकि तो वह सप्रेष्ण हो जाता है यहां हम रहे विचार। विचारों को, को विचारों से संबंध भी नहीं है हम तो अपनी पूरी चेतना को दूसरी जगह दे जा रहे हैं और क्योंकि चेतना वहां नहीं होती जहां विचार है इसलिए उनको हट जाना पड़ता है यानी हम किसी आदमी को नहीं कह रहे कि तुम इस कमरे को छोड़ो ये कमरा ठीक नहीं है तुम भागो यहां से और उस आदमी को कमरा अच्छा लग रहा है फिर हम उसको ये कह रहे हैं बाहर भगिया है बड़े फूल लगे आते हो क्या हम उससे कमरा छोड़ने की बात नहीं कर रहे है कह रहे हैं बाहर फूल सूर्य से निकला आते हो क्या हम बाहर आने का निमंत्रण दे रहे हैं कमरा छोड़ने का आग्रह नहीं कर रहे बाहर आएगा तो कमरा छूट जाएगा इसलिए कमरे की हमें चिंता नहीं करनी तो विचार छोड़ने का ख्याल ही नहीं करना है श्वास पर ध्यान चला जाए तो विचार छूट जाते क्योंकि श्वास बिल्कुल दूसरा तल है जहां विचार नहीं है और विचार एक दूसरा तल है जहां श्वास का स्मरण नहीं होगा तो ये बिल्कुल ही अपोजिट प्रक्रिया है तो अगर एक पर ले जाते हैं तो दूसरे से अपने आप मुक्ति हो जाती है तो पूरे समय ऐसा नहीं कि कभी थोड़ी बहुत देर तब फिर गहरा नहीं हो पाएगा पूरे समय सुबह उठें तो पहला स्मरण श्वास रात राख तो अंतिम स्मरण श्वास तो अपने आप आपका बोलना कम हो जाएगा, विचार तो कम होंगे बोलना कम हो जाए क्योंकि तो जब आप बोलेंगे आपका ध्यान श्वास हट जाएगा बहुत इसलिए मैं मौन रखने को भी नहीं कहता क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती आप बोले कि श्वास ध्यान गया श्वास ध्यान रखना तो बोलना बंद करना होता है अपने आप हो जाता है तो कम बोलना पड़ेगा ये बहुत कम बोलिए लेकिन तो अक्सर होता क्या है इतने शांत जगह में भी आके हम जब बातें करते हैं तो शांत जगह बीमा नहीं हो जाती और शांति का जो इम्पैक्ट वो हमें प्रवेश ही नहीं कर पाता वो बातों का जो हम दीवान खड़ी रखते हैं जैसे कि आप बैठ के अगर कमरे में बात करने लगे तो आप भूल फिर श्रीनगर में कि डल लेक है कि पहाड़ी है सब गए वो जो बातों का तल है वो आपको सब बुला देगा तो जैसे आप बम्बे में होते दिल्ली में होते वही हो जाये उसे फर्क नहीं पड़ता तो बातचीत से बचेंगे और ध्यान उस ले जाए बातचीत अपने हो जाएगी यानी मैं चाहता हूं कि पन्द्रह दिन में धीरे धीर धीरे ऐसा हो जाए कि बातचीत ना ही हो जाए बिल्कुल जरूरी है इस निश्चित कि पानी चाहिए ऐसा बातचीत रह जाए अकारण व्यर्थ फिजूल बातचीत न रह जाए तो उसका ध्यान रखें तो ही गहरा होगा तो मौन अपने आप मान भी दमन में कि बोले नहीं, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं बोले लेकिन बोलना इस नीचे जो हो वो जो जरूरत का है काम का पड़ गया है उतना बाकी और तो और चुप इसलिए ध्यान सांस का था सही थोड़ा एकांत में भी जाए जब भी मौका मिल जाए सांस बदले जाए किसी को क्योंकि जब दूसरा सांस होता है तो ध्यान दूसरे पर होता है बड़ी सूक्ष्मता से अगर ख्याल करेंगे जब भी दूसरा मौजूद है तो आप उसको भूल नहीं सकते इस कमरे में आप अकेले बैठे और इस कमरे में एक आदमी को और लाके बिठा दे और आपसे आपको कोई मतलब नहीं आपको जो करना चाहिए आप चाहे किताब पढ़ो और चाहे आप कुछ भी करो वो आदमी यहां मौजूद है यहां भूल नहीं सकते और आपकी चेतना सतत उसके होश से भरी रहेगी और अगर आप भूल जाओ तो वो भी बुरा मानता है तो पत्नी के साथ हो रहा अब भूल गए हो तो पत्नी भारी बुरा मानती है पति को अगर पत्नी भूल गई तो पति बुरा मानता है असल में हम बुरा ही तब मानते जब दूसरा हमें भूलता उसी है उसी सेकंड में बुरा मानते क्योंकि हमारी पूरी आकांक्षा दूसरे की अटेंशन हम तो हो ये बनी रहती और जिसको हम प्रेम वगैरह कहते मित्रता वगैरह कहते हैं वो कुछ नहीं वो दूसरे पर अटेंशन का एक दूसरे को सुख और कुछ नहीं दूसरा मुझे याद रखे हुए उसके कारण है बहुत गहरे कारण ये है कि हमको अपना तो कोई स्मरण नहीं तो हम अपने अस्तित्व को दूसरे को स्मरण कराके ही अनुभव कर पाते हैं और कोई उपाय नहीं अगर दूसरा भूल गया तो हम समझ लीजिए कि आप यहां हैं और आपके बाकी सन मित्र भूल गए तो आपके गहने में क्या रह गए आप गए आपका अस्तित्व भी खत्म हो गया आप हो ही नहीं थे कहू कि पंद्रह दिन यहां हैं और दुख उनको सारे लोग भूल गए बीच में कहीं जाता कोई देखते नहीं कोई उसका नहीं करता कोई कहता नहीं कहो कैसे हो कोई नहीं पूछता कोई फिक्र नहीं करता कोई देखते नहीं उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता बीतन एकदम मिट गए क्योंकि बीतन अपने भीतर तो कुछ है नहीं इस अटेंशन का जो है जो कुछ है इसलिए जो अटेंशन देता है वो प्यारा मालूम पड़ता जो नहीं देता वो दुश्मन मालूम पड़ता जो मुंह फेर लेता वो दुश्मन जो पास आ जाता वो मिट्ट और हमारी सारी रिलेशनशिप उसी पकड़ी पति पत्नी की प्रेमी प्रेस प्रे की मित्र की एक्सक्यूज बाप बेटे की थी, थी, थी, थी पकड़ी सुन दो अगर बाप को लगता है कि बेटा अटेंशन नहीं दे रहा उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो सब कर लो बेटे को लगा कि बाप अटेंशन नहीं दे रहा सब नहीं दे। तो सब करताओ लोग बीमार पड़ते हैं इसलिए दूसरा ध्यान दे क्योंकि अगर ऐसे नहीं मिलता तो पत्नी बीमार पड़ गई तब तो पति को ध्यान देना पड़ेगा अब तो बैठेगा छुट्टी लेके छोड़ के स्त्रियों की तीस प्रतिशत से ज्यादा बीमारियां सिर्फ अटेंशन की बीमारी जैसे उनको लगा कि ध्यान नहीं दिया जा रहा कि वो बीमार पड़ेगा और इसमें तो कोई और, और उपाय नहीं है उनके पास कैसे आपके ध्यान को आता बच्चों को माँ का प्रेम नहीं मिलता तो वो निरंतर बीमार पड़ते हैं बीमार पड़ने का और भी कारण है मां की कमी नहीं अटेंशन की कमी मां का कोई बात बारी मतलब नहीं और माँ से ज्यादा अटेंशन कोई नहीं दे पाता ना इसलिए फिर सब कमी हो नर्स रख दो तुम तो वो दूध पिला देती एडमेंशन नहीं देती कपड़े पहना देती एडमेंशन नहीं देती अटेंशन नहीं रही उसकी उस पर अपनी घड़ी पर उसको पांच बजे जाना तो इसलिए बच्चों को फॉरन फील होना शुरू हो जाता है कि कुछ कमी हो रही यानी कपड़ा नहीं चाहिए कपड़े से जाकर ध्यान चाहिए ध्यान भोजन में बहुत गहरा वो न मिले तो चूक हो जाए तो इसलिए दूसरे को सांस न ले जाने की वो मान करता है पूरे वाह क्या आप अटेंशन दो और आप भी मांग करते हो वो अटेंशन दे और ये सौदा सांस निकलता नीच वाले इसलिए दोनों को देना पड़ता है कि अकेले जाएं थोड़ी देर को और यहां भी ऐसा ही फील करेगा अकेले ऐसा कोई दूसरा है नहीं सांस थोड़ी देर की कोई सांस नहीं हम अकेले इसको थोड़ा ख्याल करेंगे तो कोई आप सोर्स पर ध्यान दे पाएंगे नहीं तो सोच क्योंकि दूसरे मिल गया तो फिर गया मान लिया पर पूरे बात ध्यान रखें और घंटे आधा घंटे को कभी भी एकांत एक में बैठ के इंटेंस ध्यान रखें आंख बंद कर ले और सांस पर ही ध्यान रखें क्योंकि बाहर चलते काम करते बार बार चूक ही जाता है इसका तो ध्यान नहीं है ना इसलिए चूक जाता है अब पैर में कांटा गढ़ गया तो अटेंशन कहां ध्यान सांस पर है ध्यान तो कांटे पे चला जाएगा फॉर प्यास लगी तो अटेंशन कैसे श्वास पर रहेगी ध्यान का पानी पे चला जाएगा सिर्फ एक घंटे के लिए कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं रात इतनी बढ़िया होगी कपड़े पहन पहनकर कहीं भी दीवार से टिक जाये और बैठे और पूरा घंटा श्वास नहीं बिताते तो इन पन्द्रह दिनों में इतना बड़ा काम हो जाएगा क्योंकि आप अकेले पन्द्रह वर्षों में नहीं कर पाएंगे जो यहां हो सकता है इसमें दो तो चार घटनाएं घटेंगी उनकी चिंता नहीं करेंगे जिससे कि श्वास पर जितना ध्यान देंगे नींद कम हो जायेगी तो उसकी जरा भी चिंता नहीं लेंगे जितनी देर नींद खुली रहे बिस्तर पर भी श्वास पर ध्यान रखेंगे तीन चार पांच दिन स्वास्थ्य पर ध्यान रखने से नींद उड़ भी जा सकती है किसी भी उसे जरा भी चिंता नहीं लेंगे क्योंकि स्वास्थ्य पर ध्यान रखने से नींद पर जो काम होता है वो पूरा हो जाता है और कोई कारण नहीं इतना विश्राम मिल जाता है नींद दो तरह से खत्म होती है टेंशन से जो रिलैक्सेशन से चिंता से भी नींद खत्म हो जाती है क्योंकि चिंता इतना तनाव से भर देती है कि मस्तिष्क मस्तिष्किल नहीं हो पाता तो नींद खत्म हो जाती है और अगर कोई ध्यान का प्रयोग करे तो इतना शिथिल शांत हो जाता है कि नींद से जो शांति की जरूरत थी वो पूरी हो जाती है इसलिए तो कोई कारण नहीं रह जाता वो विदा हो जाती तो उसका ध्यान नहीं करेंगे जरा भी फिक्र नहीं करेंगे और कुछ अजीब अजीब अनुभव हो सकते हैं तो उन पर भी चिंता नहीं करेंगे वो अलग अलग सबको हो सकते हैं एक से होते भी नहीं तो इसलिए एक घंटे का दोपहर वक्त दिया है कि वैसा कोई अनुभव हो तो मुझसे अलग बात कर जाएंगे और उसकी बात किसी दूसरे से आप मत करना क्योंकि दूसरा सिर्फ हंसेगा और आपको पागल समझेगा क्योंकि वैसा अनुभव उसको नहीं हो रहा है, तो उसको, हो रहा है। तो उसको दूसरे से कहनी मत कभी क्योंकि उस सबको अलग अलग होगा इसलिए कोई को कभी सिंगलेज नहीं मिलेगी हो सकता है किसी को एक स्वास्थ्य ध्यान देते थे तो ऐसा लगे कि उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया एकदम फैल गया है विस्तार हो गया उसके शरीर का वो गम घबरा जाएगी क्या हो गया अब उठ सकेंगे कि नहीं उठ सकेंगे इतना भारी हो जाए कि इनको पत्थर हो गया तो इतना हल्का हो जाए ऐसा लगे कि जमीन से ऊपर उठ गए कि जमीन मेरे भी फासला हो गया तो मैं ऊपर उठा जा रहा हूं तो मैं लौट पाऊंगा कि तो नहीं लौट पाऊंगा तो कुछ भी लग सकता है एकदम श्वास पर ध्यान देते देते अचानक लग सकता है कि सिंकिंग हो रही है डूबी जा रही है और कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा गहनंद अंधकार का अनुभव हो सकता है तेज चमकती बिजलियों का अनुभव हो सकता है सुगंध अनुभव हो सकती है अजीब तरह की दुर्गंध अनुभव हो सकती है कुछ भी हो सकता है बहुत तरह की बातें हो सकती तो उनको चुपचाप खुद ही अपने भीतर रखेंगे उसको किसी को कहनी ना उसको तो मुझे जब मैं आपको प्राइवेट में मिलूंगा दरवाजा बंद करके तब आप मुझको कह देना और मुझे कह के फिर आप दोबारा उसकी कभी किसी से बात मत कर उसके कई कारण है एक तो दूसरा कभी उस पर विश्वास कब भी नहीं करेगा उसका कारण कि वैसा उसको होने और वो हंसेगा और उसके हसी आपको नुकसान पहुंचाएगी बहुत गहरा नुकसान पहुंचाएगा दूसरी बात है कि हमें जो अनुभव होते हैं अगर हम उनकी बात कर दें तो फिर दोबारा नहीं होते दोबारा नहीं होते क्योंकि तो वो होते हैं अनायास और जब हम उनकी बात कर देते तो पूरे काम से सौ जाते तो फिर वो नहीं होती और भी एक बड़े मजे की बात है कि जो गहरी अनुभूतियां हैं इनको बिल्कुल सीक्रेट की तरह छिपाना चाहिए बिखर जाती है जा ये ये इनकी भी पोटेंशियल फोर्स है इनमें भी बड़ी ताकत है तो जिसके हम खिजोड़ी की जिस धन को छिपा देते हैं और जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं और शरीर की गर्मी को भीतर रोक लेते हैं सर्दी तो पड़ रही तो हम कपड़े पहने हुए क्यों पहने हुए हैं वो ये कि सर्दी हमारी गर्मी को ठीक लेगी बाहर शरीर की गर्मी को बाहर ले जाएगी शरीर मुश्किल में पड़ जायेगा तो पूरे वक्त हमारा शरीर बाहर के संपर्क में अपनी गर्मी खो रहा है अपनी शक्ति खो रहा है तो जब बहुत गहरी अनुभूतियां होती तो एक पर्टिकुलर टाइप पर ऑफ एनर्जी एक खास तरह की शक्ति पैदा होती है उन अनुभवों के साथ अगर आपने बात की तो तत्काल बिखर जाती है खो जाती है उसकी बात ही नहीं करना निकटतम सभी को भी उसकी बात मत करना उसको पते नहीं चलने मेरा किसी को उसको बिल्कुल अपने अंदर छिपा लेना ताकि वो एनर्जी बढ़े गहरी हो और और गहरे अनुभवों में रह जाए इसलिए उसकी बात नहीं करना और सबसे मैं अलग ही बात करूंगा कि क्या करना उसको जो लग रहा है उसके साथ ये जो जनरल था वो मैंने कह इसको आप कल से शुरू करेंगे करें। लेकिन श्वास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत गहरा प्रयोग है बहुत गहरा प्रयोग है मैं कौन भी बहुत गहरा प्रयोग है लेकिन बहुत दूसरी दिशा से बहुत दूसरी दिशा से वो विचार की दिशा से ही निर्विचार में जाने की कोशिश है और ये निर्विचार से ही शुरू होता है वो जो है विचार ही है मैं कौन हूँ वो विचार ही है और विचार को ही इतनी तीव्रता में ले जाना है कि जाकर वो निर्विचार में उधार दे आपको ये जो है निर्विचार से ही शुरू करना है या विचार छोड़ी देना है तो मैं कौन ही न कुछ लोगों को तनाव भी हो सकता है और कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है इसमें किसी को तनाव नहीं होगा किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और मैं बहुत तरह की विधियों की बात करता हूं और सिर्फ इस कारण करता हूं कि बहुत तरह के लोग किसको कौन सी विधि कब पकड़ जाएगी कहना मुश्किल फिर जिसको जो पकड़ जाए वो उस पर चला जाए और कोई 112 सौ विधियां हो सकती हैं वो भी एक दफा सोच रहे हैं लाला जी की वो भी इच्छा कि एक बार उन 112 विधियों का इकट्ठा में एक, एक सात आठ दिन बैठ के बात करें ताकि एक पूरा संकलन पूरी विधियों का अलग हो जाए तो इनसे कोई भी व्यक्ति पकड़ ले अपने लिए उसके लिए क्या उपयोगी होगा और इसलिए हर कैंप में मैं विधि बदल देता हूं और विधि बदल